श्री श्रीरामकृष्णकथा श्रीरामकृष्ण तथा श्रीयुक्त प्रथम परछेद श्रीयुक्त अधरलाल्स गेहे प्रभो श्रीरामकृष्ण सेर्तनानंद तथा श्रीयुक्बिमच्पाध्यास वार्ताप अद श्री प्रभु अधराल आगता मार्गशीर्ष से द्वांश दिन कृष्णाचतुतिथि शनिवास आंगलपंजिकायाँ दिसेमबरस से षठम दिन चतिकादतमें ख्रृष्टवर्षे श्री प्रभु पुष्य नक्षत्रे आगमन करतवा अधर अति भक्त स उपमंडलाधीक्षक वयसाउनस वर्ष श्री त्रिश्वर्ष देशीय सैप्रभु तस्शयस्नेहभाक् अधरसा कियती भक्ति आदि कार्यालय परश्रतर हस्तमुखें किंचित प्रक्षा एवं प्राय प्रत्यम संध्यासम प्रभु श्रीरामकृष्ण साक्षात्कर्गछत तेहमें शोभाबाजार से बनेटोलायां काली तस्तणेशर श्री प्रभु जानेन एवं सकाशन यान गायक दान पर मूल्यम कवल श्री प्रभु साक्षा क्यनंदी मुखत आलाप श्रोष्यति सौकर् प्रायशो न घटे स्म संप्राप्य श्रीप्रभु भावनतिम नवेदेत कुशल प्रश्न स माता कालिकाया आगत ततो भूतले वितते कटे विश्राम स्म श्री प्रभु स्वयं तम विश्रमा अवदत अधरस्य शरीरं अधर से शरीर परश्रम हेतु एवदन्नम अभवदत्षण मध्ये निद्रा मग्न अभूत रात्रो नव दसवादन स प्रबुध्यते स्म सोपथ श्री प्रभु प्रणम्य पुनः यानम आरोहत तृहम प्रत्यार्तते स्म अधर श्री प्रभु प्रायशोभाजार गृहम अनयत श्री प्रभौ सगते तत्सव प्रार्भते स्म श्री, तथा अधरह आनंदं अकरो तथा तान आपत श्री प्रभु तथा भक्ता आदय अधर अत्यम आनंदम अकोत्था बहुधा तपरी भोजय स्म गतः गधर अवदत होता अनेक दिना गृह न आयात गृह मलि कि पूति पूतिगंध सबदभूत अद पश्यता गृह कीदशी शोभा स अभी सुगंध सपन्न अद्वर अत्यथम आहव किक्षुष्ट अश्रू न्यपतत श्री प्रभु अवदत् किशे भो तथा अजरम प्रति सस्नेह प्रेक्षारणों हसी प्रवृत्त अद्या उत्सव भविष्य श्री प्रभु अभी आनंदमय तथा भक्ता आनंद आनंदपरिपूर्ण यहाँ श्री प्रभुसमुपस्थित त्र ईश्वर प्रसंग विना अलापो न भविष्य भक्ता सगता तथा श्री प्रभु साक्षाकर्तम अनेके नूत नूत जो सगता अगर स्वयं उपमंडलाधीक्षक स त कतिचन मिरा उपम्डलाधीक्ष निमंत्र आनीतवाय श्री प्रभु साक्षात्ष्य वदिष्य स सा यथार महापुरशो न वेत् प्रभु श्रीरामकृष्ण सहास्यवदनों भक्त सह आलपतिवसरे अधर कतिचन मित्रण आदा श्री प्रभुसमीपम्म आगत उप अधर वंकीम प्रदर्शय श्री प्रभु प्रति महाशय अति पंडित बहु विरचितवान पुस्तकाक साक्षात्गत अस् वंकीमकृष्ण सहां वंकीम न कस भाव वंकि असी भो वीम हसन का कथा महाशय उपानदलन समेशा हास्यम इंगद्रस्दुकाह वंकी वंकीिम तथा राधाकृष्णयुगलूप् व्याख्या श्रीरामकृष्ण न भो श्रीकृष्ण प्रेमणा वंकी सम भूतमती सं... प्रेमंग सम भूत कृष्ण रूपस्य व्याख्या केचन कुरी श्रीराधा प्रेमंग कथ जानस अभी चार्धत्रिहस्तपरम एतावान्ुद्र कथम, एता कथम यदश्वर दवीयान तब्दीट दृश्य से यहांधे अंबो दूर तो नील प्रतीयते अर्णवामुसमीप गम्ये तथा पाणीना आह्रीय से न पुनः अशिता वर्त है निर्मल शुभ्रूर्यो दूर से अतिद्रो दृश्य है समीपे गम्येत न पुनः छुद्रो वर्तन ईश्वरस्व्य ज्ञा शक्य चेत न पुनः का अवशिष्य क्षुद्रता न विद्य तत्व्यवहि वचन सामिस्थित विना नवंता वर्ते तबे अभी स्थ तस्वीला अहंता यवत्षति तब नारूपे प्रकाशिबरामकृष्ण पुषा श्रीमती तस् शक्ति श्री श्रीकृष्ण पुषा श्रीमती तस् शक्ति आदिशक्ति पुष्ह तथा प्रकृति युगलमूर्त रह कि पुष प्रकृत्य अभेद तय भेदो नस्त पुर प्रकृतिम स्थम नर्कृति अभी स्थित एक अभिधान अपरक से अवगति सैथा अग्नि तथा दाहशक्ति दाहशक्तिम अग्निचिते नक्य अच्छा अग्नि विना दाहशक्ति नितेम शक्य अतः युगलमूर्त श्रीकृष्ण दृष्टि श्रीमती श्री श्री श्रीमतीदृष्टि श्रीकृष्ण प्रति श्रीमती गौरवर्ण विदुदाभा अतः पीतांबरपरिध श्रीकृष्ण वर्णो नीलमेघ इव अतः श्रीमती नीलामर पर अच्छा श्रीमती अंग कृतवती, अंगसज्ज्जवतीीमती नूपुर पादा अतः श्रीकृष्णो धृत नूपुर अस्थ प्रकृत सह पुषा साम्यम् एकद्दु समस्धर वंकिमादिरा मिथ आंगल शने आंग्लभाषायाँ शनैशन आलाप कर्म प्रवृत्ता श्रीरामकृष्ण स हहाँ बंकीमादी प्रति किं आंगल आंग्लभाषा क आलाप क्रीय सामा हाष्यम अधर महोदय एतस् आलाप प्रचल स्म कृष्णव्याख्यान विषय श्रीरामकृष्ण सहां प्रतिमं वृत्त एकम मे हाषोद्रेको बी शृणुत्क आख्या कर्म कर्तुम नापीतरकर् एक भद्रमोदय कौमी स्म इधं क्षौकर्म सचिद पीड़ा प्राप्त स चनों ड्या सहसा उक्तवा तो ड्या अर्थ नजाती तथा सूरादीक स्थापित शीतकाल युतक हस्तक्षद संकोच्य वह तयां प्रति सा त्वया छोर कर्म को अच्छा संप्रति ब्रूहि स जन अवदत्कर्मक्रीयताम भो तस्थान कोप न परम किंचिति सवधान्रकर्म क्रीयता स न अनायास वश्य स वक्त आरेभे ड्या यदि सदर्थ भव अहम द्या मम पिताड्या मम चतर्दशुषाड्या समेशा हाँ पर्यादी तदर्थ सैंह तम ड्या तव पिताड्या चुर्दशुषाड्या समेषां हास्यम् अपि च केवलं ड्याम इति न ड्याम ड्याम ड्याम द्या ड्यां द्याम् इति समेषाम् उच्चैः हास्यम्